को भागेगी किसको खिसकोली चूहे को और किसी प्राणी को नए आदमी को पकड़ के घर में बंद करके खीर खिलाओ घबरा तो जाएगा थोड़ा सा उसको पता चल के मैं बंदर में आ गये हूँ तो तड़क चालू हो जाएगी और ऐसे ही जिज्ञासु के जीवन में तड़प होती है मुक्ति की सचमुच मुक्ति हम लोग शरीर से भी देखते हैं कि बच्चों को जब छुट्टी का समय आता है न बैल बच तक करके कूद गुदका लगा के भागते हैं कल का दिन रजा है वो चिंती कुछ खबर पड़ गई तो कितना खुशियां मनाते हैं तो उनके गहराई में मुक्त होने को रोज का जो बंधन है किसी के प्रभाव से किसी के बंधन से आना पड़ता जो बंधन है वो बंधन हट जाता है तो मुक्तता का अनुभव करते हैं आप भी बच्चे होंगे कोई मास्टर होगा अनुभव होगा जब बच्चों को छुट्टी की बात जाते हैं तो कितने खुश हो जाते हैं आपको दुकान से सर्विस से जब छुट्टी मिलने का समय होता तो वो समय कितना प्यारा लगता है फूर्ती आ जाती कोर्ट संभालने की पूर्ति आ जाती है पेन संभालने की वो करा वहां से मुक्ति मिली लेकिन समाज के और ज्यादा मुक्ति का अनुभव करते हैं और जब लेट गए पलंग पर या बिस्ते पर एकदम फ्री हो गए देह थोड़ा ढीला पड़ गया तो और ज्यादा आप अपने को सुखी अनुभव करते हैं ईमानदारी से हाँ कहना पड़ेगा तो तुम्हारी गहराई में मुक्ति की चाह है ऐसा कोई प्राणी नहीं जो मुक्त होना न चाहता हो लेकिन मजे की बात है की मुक्ति का वास्तविक स्वरूप पता नहीं जिज्ञासा नहीं ठीक से इसलिए कुछ धन कमाकर निर्धनता से मुक्त होना चाहते हैं कुछ तंदुरुस्ती कमा कर कमजोरी से मुक्त होना चाहते हैं कुछ यश कमाकर अप से मुक्त होना चाहते हैं कुछ मित्र है चाह हाँ, बिना मित्रता के मुक्त होना चाहते हैं तो अंदर में कुछ लघुताई है अंदर में कुछ बेवकूफी है अंदर में कुछ कमी है और जिसको अंदर में कमी है वो अंदर की कमी समझ के द्वारा निवृत्त न करते हुए बाहर के साधन जुटाता है और बाहर के साधन जुटाता है तो बाहर तो एक भिखारी दूसरे भिखारी के आगे भिक्षा पात्र फैलाया हुआ है जैसे तुम मित्र बनाकर कुछ सुख चाहते हो ऐसे वो भी तो मित्र बनाकर सुख चाहता है तुम कुछ पाकर मुक्त होना चाहते हो तो ऐसे वो भी कुछ पाकर मुक्त होना चाहते हैं तो अंधे को अंधा मिले बंधे को बंधा मिले छूटे को उपाय सेवा कर निर्बंध की जो कल में देह छुड़ाए तो अष्टावकर महाराज निर्बंध ब्रह्म बेता रहे होंगे अपने आत्म परमात्मा का अभिन्न जिनको साक्षात्कार हुआ अब अष्टावकर संहिता संस्कृत में रही उसे अष्टावकर गीता भी कहते हैं तो संस्कृत भाषा सब लोग नहीं जानते हैं और संस्कृत भाषा जान भी लें तो भी जीवन में जिज्ञासा नहीं है तो अष्टावकर जो कहना चाहते हैं, वो आदमी नहीं समझ पाते तो भोला बाबा नाम के एक आत्मविता संत हो गए उन्होंने अष्टावकर गीता को अपनी भाषा में देसी भाषा में हिंदी भाषा में छंदों में किया उसका नाम है छंदावली छावली का प्रथम भाग में अष्टावकर गीता आ जाती करीब करीब तो पहले का जो प्रश्न पहला श्लोक है जनक का प्रश्न है दूसरे श्लोक का जो है अष्टावक्र उत्तर दे रहे हैं तो उत्तर जो है वह छंद में है जो दूसरा नंबर का श्लोक है उसका अनुवाद है बोला बाबा की छंद में जो मोक्ष है तू चाहता विष्व विषय तज तू तो मुक्ति चाहता है तू तो विश्व के नई विषयों को छोड़ विषय और विष में फासला नहीं है और यदि फासला है तो विषयों का चिंतन करने से आदमी का पतन हो जाता है और विष को छूने से पतन नहीं होता विषय को तो छूने मात्र से पतन हो जाता है विश्व जहर, जहर जो है बोतल में पड़ा है तो बोतल का कुछ नहीं बिगाड़ता आपके हाथ में आ जाए तो भी कुछ नहीं बिगाड़ता आप उसे छू लेते तो भी बिगाड़ते आपका कुछ नहीं बिगाड़ता जब आप उसे पी लेते तब बिगाड़ता है लेकिन विषयों का यदि आप आसक्ति से चिंतन मात्र करते हैं तो आप मानवता से शांति से गिर जाते हैं और आप इंसानियत के आनंद से मर जाते और हैवानियत का आवेश आने लग जाता है जो आदमी अंदर से अपने को मान नहीं दे रहा है वो दूसरों से मान चाहता है जो अपने को प्रेम नहीं करता वो दूसरों से प्रेम चाहता है जो अपने धन से वंचित है वो दूसरों के बाह्य धन से अपने को भरना चाहता है जो अपने भीतरी खजाने से भीतरी शांति से अतृप्त है भीतरी शांति जिसे नहीं है भीतरी समझ नहीं है वो बाहर की समझ एकत्रित करना चाहता है इसी का नाम अज्ञान है तो लोग अपने को समझते के विषय कमाने से अमुख मिलने से धन मिलने से वाहवा मिलने से खजाना मिलने से हम सुखी होंगे ऐसी बात नहीं है सुख तो तुम्हारा अंदर आत्मा का स्वरूप है सुख तो तुम्हारा अपना आपा है लेकिन तुमको पता नहीं क्योंकि जिज्ञासा नहीं मुक्त होने की जिज्ञासा नहीं मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। पामर विषय जिज्ञासु और ज्ञानी पामर का स्वभाव होता है कि शुभ कर्म करने में आलस हाँ, थसे आलस्यू पची जईसू कथा माँ क्या जवाब कोई पड़ोसी के आंसू तो पड़ो पूछने दीवा लिया के अपना क्या कमाए खाए अपने बच्चे को खिलाओ उसको क्या शुभ कर्मन में आलसी विषयों में अतिप्रीत अशुभ कर्म छोड़े नहीं यही पामर की रीत पामर आदमी का तो इतना बुद्धि तुच्छ होती है इतना देह अभिमान होता है इतनी अकड़ होती है कि नश्वर चीजों को पाकर ही अपने को तृप्त और कृत्य कृत्य समझता है क्षण में रुष्ट क्षण में तुष्ट रुष्ट तुष्ट क्षण क्षण में होता है यह पामर आदमी का स्वभाव होता है विषय आदमी जियो और जीने दो आप भी खुश रहो दूसरे को भी जरा हाथ बटा दो जिज्ञासु आदमी जो है ने उसके पास धन अथवा निर्धनता यश अथवा अपयश सौंदर्य अथवा कुरूप ये आने पर भी जिज्ञासु आदमी की जिज्ञासा होती है ऊपर के केंद्रों में वो विचारता रहता है आखिर क्या विषय आदमी तो थोड़ी देर भगवान का चिंतन करेगा थोड़ी देर जगत का चिंतन करेगा थोड़ा भाव में बह जाएगा थोड़ा लोभ में बह जाएगा थोड़ा भक्ति में बह जाएगा थोड़ा नाथ में बह जाएगा थोड़ा फिल्म में बह जाएगा थोड़ा स्वर्ग की बातों में बह जाएगा थोड़ा बुर्बो में बह जाएगा थोड़ा हरियो में बह जायेगा थोड़ा ये कर दिया थोड़ा एक गंगा किनारे गए तो गंगा यमुना किनारे गए तो यमुना दास गए तो नरब्दा हर गये बृंद्रावन तो दंडवत हो गए काशी तो हर हर महादेव विषय आदमी जैसा पानी का रंग कैसा जैसा मिला हो तैसा आ सबकी करता है उन्हीं की गली में खो जाता है लेकिन जिज्ञासु हाँ हाँ की कर लेगा अपनी गली नहीं भूलेगा उसके अंदर समझ रहती है उसके अंदर जिज्ञासा रहती है जनक जिज्ञासु है पंडितों के हाँ हाँ भले कर ले सुन ले कथाएं लेकिन जनक अभी तृप्त नहीं हो रहे इतने सारे लंबे चौड़े व्याख्यान सुनने, सुनने के बाद इतनी लंबे चौड़ी चर्चाएं चलने के बाद इतनी लम्बी चौड़ी कथाएं सुनने के बाद जनक चुप होकर नहीं बैठा कि मैंने चार कथाएं सुन ली मैंने दो भागवत सुन रखे हैं, मैंने पांच रामायण सुन रखे हैं, मैंने तीन बार गीता पढ़ रखी है मैंने दस बार शास्त्रार्थ सुन रखा है चलो अपने को संतोष है दूसरे राजाओं की अपेक्षा मैं ठीक हूँ ऐसा यदि करता तो जनक में और विषय में कोई फर्क नहीं था जनक के पास चारों ओर का यश था शरीर से तंदुरुस्त है अकल है होशियारी है शास्त्रार्थ सुन रहे है समझ रहे हैं उत्तेजन दे रहे शास्त्रार्थ को धर्म की बातों को जानने फिर भी चुप होकर नहीं बैठते अज्ञानी चुप होकर बैठता है नितांत अज्ञानी जो हो वो चुप होकर बैठेगा उसमें क्षमता ही नहीं सोचने की नितांत ज्ञानी जो है वो चुप होकर तो बैठेगा लेकिन उसका चुप ऐसा चुप नहीं है आलस का चुप नहीं है उसके संकल्प विकल्प की चुप है बाकी जानने के लिए तो छोटे से छोटी बात को जानने के लिए वो तैयार हो जाएगा कोई आदमी कुछ भाषा बोलेगा बोले मैं ये समझा नहीं जरा फिर से बोलो और अज्ञानी होगा आंकड़ा होगा हु, हूँ हा, हूँ हाँ हाँ हाँ आप बोलो उसके पहले हूं हाँ हाँ हाँ हाँ हा कहता जाएगा आपने देखा होगा ऐसे के ठोट होते हैं हाँ बराबर से समझी गयो बराबर से आप पूछो क्या समझे क्या हाँ हा, समझी पर सोर समझा कि फरी थी कहो ओ वो जो अहंकारी होते हैं उनका ऐसा होता है ज्ञानी जब होगा तो ज्ञानी को अंदर से संकल्प नहीं होता लेकिन सीखने के लिए पूरा तैयार होता है जब तक जीता तब तक सीखने की बात आएगी स्वीकार करेगा उसको जानने की कोई इच्छा नहीं होती लेकिन जानकारी को या गया तो वो पीछे के खड़ा नहीं होता है। पूरा ध्यान सुनने के बाद जानने के बाद भी अनजान सा निःसंकल्प दशा में चला जाएगा न दिल में द्वेष धारित हो न कहीं सारी साहन जी न कहीं दुनिया जी हालत जो करे फरिया ज्ञानी दिल में द्वेश नहीं किसी से कम्पेरिजन नहीं उसका स्वभाव ऐसा होता है मुस्कुराना उसका स्वभाव होता है आत्मानंद में मत रहना उसका स्वभाव होता है परोपकार उसका स्वभाव होता है उसमें कोई कर्तृत्व कर नहीं होता उसके ऊपर कोई बोझा नहीं होता के सीखना ही पड़ेगा नहीं सीखना पड़ेगा जानना पड़ेगा न जानना पड़ेगा अपने को ज्ञानी सिद्ध करने के लिए ऐसा जीना पड़ेगा ऐसा उसमें कोई पकड़ नहीं होती अपने को ज्ञानी बनाने के लिए वो बुद्ध पुरुष को कुछ करना नहीं पड़ता कि हम ज्ञानी बने उस हमको ऐसा बोलना चाहिए ऐसा जीना चाहिए ऐसा खाना चाहिए ऐसा पीना चाहिए न तो वो अज्ञानी है ज्ञानी तो तब होता जब उसमें कोई चाह नहीं होती प्रश्न कहते हैं प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान सब कामनाए जिसकी मन से नष्ट हो गई और आपको आश्चर्य होगा क्योंकि ज्ञानी महापुरुष के निकट आप जब रहेंगे जियेंगे तो आप बड़े चक्कर में बढ़ जाएंगे बोलेंगे कोई कामना नहीं होती और न जाने क्या क्या करते हैं बड़े बड़े सुधारे ज्ञानियों के द्वारा हुए बड़ी बड़ी क्रांतियां ज्ञानियों के द्वारा घटी बड़ी बड़ी उथल पथल ज्ञानियों के द्वारा घटी भागवत किसने रचा ज्ञानी ने की अज्ञानी ने ज्ञानी ने और भागवत में क्या श्रृंगार रस वीर रस हास्य रस क्या क्या रस है तुम्हारा महाभारत किसने बनाया ज्ञानी ने की अज्ञानी ने विष्णु पुराण देवी पुराण किसने बनाया ये चंडी पुराण जो नवचंडी करते हैं लोग चंडी का पाठ करते हैं, वो किसने बनाया तो देखा जाएगा कि तुम्हारे नौरकों की परंपरा भी तो ज्ञानियों ने ऐसा कुछ फिट कर दिया कि बस तुम गाते रहो झूमते रहो और कभी न कभी ज्ञानी के पास पहुंच जाओगे तो जो जो ठोस कार्यक्रम है जो क्रांति लाने वाले है जो मौलिक परिवर्तन करने वाले कार्य है वो सब ब्रह्म बेटा महापुरुषों के द्वारा हुए शास्त्र कहता है कि जब कोई इच्छा नहीं तभी वो ज्ञानी होता है जब कोई इच्छा नहीं तो ज्ञानी होता है और ज्ञानी होने के बाद उनके जीवन में जो प्रवृत्ति होती वो चमकती हा इच्छा होना जीव का स्वभाव है इच्छा होना बुद्धि का स्वभाव है बुद्धि की अवस्थाएं होती है साथ ओम, ओद, ओम। अज्ञान आवरण दीक्षेप, परोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति सुख प्राप्ति जीवन मुक्ति ये बुद्धि की अवस्था होती आत्मा की अवस्था नहीं होती अज्ञान से आवरण होता है अज्ञा जरा तत्व ज्ञान पर हम लोग विचार कर रहे हैं इसलिए लगेगा थोड़ा कड़क लेकिन पुण्य बहुत होता है इससे आत्मविचार को सुनने मात्र से बाज तो यज्ञ का फल होता है तीर्थ नाय एक फल संत मिले फल चार तो संत मिलेंगे कोई संत को जाकर आप जू लगाओगे तो संत मिलना नहीं होगा जय जय अथवा यूं कर लोगे तो संत मिलन नहीं हुआ संत मिलन का मतलब है कि संत जब अपने अनुभूति व्यक्त करते हैं जब संत जब सत्य स्वरूप परमात्मा के विषय में बोलते हैं, उसको सुनने से आपको चार फल होते हैं: धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों ही पुरुषार्थ आपके गतिमान हो जाते हैं तीर्थ में स्नान करने से केवल धर्म होता है लेकिन संत मिलन से ओम अपने एक गांव से दूसरे गांव में जा रही थी देहाती थी बच्ची छोटी साथ में थी उसने देखा ऊट अम्माई ने कभी ऊँट देखा नहीं और बच्ची पूछती अम्मा अम्मा ये क्या है अम्मा अम्मा ये क्या है बोले ये ये है क्या शो शू गए नाकमा शू कि एवाना नाकमा एवं होवाकमा एवं एवं रीते आवा नाकमा आए देखो व्यवहार की बात से कितना मजा आ जाता है आता है न तत्वज्ञान में कितने धूम भी शीर शांत इसमें मजा आता है कि जिसकी आदत होती है जो सुनने की वो आपको तो सुविधा हो जाता है भावों में कल्पनाओं में हम लोगों का जीवन बीत गया अभी कोई माई थी और कोई ऊंट था और उसके कान में सही कपोल कल्पित बातें हैं हम लोग कल्पित जगत में जीते तो कल्पित बातों में बहुत मजा आता है आता है कि नहीं आता कल्पित बातों में मजा आता है सत्य स्वरूप में इतना मजा नहीं आता क्योंकि सत्य स्वरूप में ठहरने की आदत नहीं पड़ी बोझू को जैल में दोस्तों ने घेर लिया रोजी रोज गपे ठोकता था न जाने क्या क्या अना आप सना आपके भरा के फोड़ता था एक दिन कहा कि सत्रह तारीख के, के बाद मैं अब सब काम छोड़ देने वाला हूँ मैं जब बाहर था न तो चलते चलते आदमियों को थप्पड़ मार देता था मैं जब बाहर था न तो लोगों को बस ऐसा कर देता था मैं ऐसा कर देता ऐसा कर देता था और बड़े बड़े राजाओं को सिंहासन से उतार के थप्पड़ ठोक के फिर मैं चल देता था मैं ऐसा आदमी था तो अपनी दिन हाँगता था डी हाँ भोज ने कहा कि देखो आने ना उसके, उसके लिए छोड़ने वाला जब मौत आने हो और फिर आदत छोड़े तो आदत तुमने छोड़ी थोड़ी ऐसे ही काल रूपी चक्र तीन दिन के लेकर घूमता और एक दिन आकर तुम्हारे नोच ले गला उसके बाद तुम संसार की रुचि छोड़ो अथवा डिंग मारना छोड़ो ये कोई बड़ी बात नहीं उसके पहले तुम संसार से वृत्ति को हटाकर आत्मा में यदि लगाते हो लगाने की कोशिश करते हो तो तुम जिज्ञासु हो स्वर्ग में जाने की अथवा यहाँ सुख पाने की अधिक इच्छा है तो तुम विषय हो और तुमको ये यहां का सुख या स्वर्ग या धर्म भरम की बात का पता नहीं खाओ पियो लीला लहर करो मुहा पछीनो वायदो न कामो ऋणम कृवा घृतम पीवेत या पर्यत जीवेत सुखे न जीवित ऐसा करके यदि कोई जीता है तो उसको पाबर कहा जाता है ऐसे लाखों लाखों करोड़ करोड़ पामर मिलेंगे सुख हो, सुखी होने के लिए तो पामर सब कुछ करते न एकादशी का ख्याल करते न मां बाप का ख्याल करते न बहु बेटी का ख्याल करते ना पत्नी पति का ख्याल करते ना पड़ोस का ख्याल करते ना साधु का ख्याल करते ना असाधु का ख्याल करते हैं न राष्ट्र का ख्याल करते, हैं, का ख्याल करते, हैं, का ख्याल करते हैं, अपने सुख के लिए जो कुछ करना है वो सब कर लेते हैं फिर तो भी उनका जीवन देखो कहीं सुखी नहीं और अशांत है जो जो इलाज के अति मर्ज बढ़ता ही गया जो जो सुख के लिए उन्होंने मेहनत कीती हुई थी वे अशांत होते गए पामर पामना चौथाई अल्प अल्प में जो मर रहे हैं उसका नाम है पामर तो प्रकृति अल्प है परमात्मा की अपेक्षा प्रकृति टुकड़ा कुछ है थोड़ा सा हिस्सा कुछ है परमात्मा अनंत ब्रह्मांडों में व्यापक और माया उ थोड़े से हिस्से में है तो उस माया के थोड़े से हिस्से का भी थोड़ा ऐसा थोड़े का हिस्सा भी थोड़ा ऐसा आकर अपना ही कुछ जैसा घर कुप मंडुक जैसा पैसों मारो परमेश्वर ने भैरी मारी गुरु या छालीग्राम पूजा कौन ही करू ने हाँ भरवा कौन जाऊ काला तीरथ ससुरा तीरथ तीरथ छोटी साली माता पिता की मत न भाई क्यों तीरथ है घर वाली पानी जेला गुरु जी मड़ी गया एट बस आठ माँ हाथ ने कहा जा रहे कि मसूरी सैर करने जा रहे फिर मसूरी से बागे तो नैनीताल गए नैनीताल से बागे तो उधर गए उधर गए लेकिन देखो सब जगह जाने के बाद भी उनके जीवन में कहीं तसल्ली नहीं कहीं विश्रांति नहीं कश्मीर गए एक तरफ से तो लेटरिन बाथरूम का पाइप जा रहा है दूसरे तरफ हैंडप लगा चला के पानी आ रहा है वो भी पीकर सुख लेने की कोशिश की जो जो इलाज किया त्यू त्यो मर्ज बढ़ता ही गया ये पामरों का स्वभाव है पामरों का स्वभाव ऐसा होगा खाते पीते मकान दुकान होते भी हई हो हई हो हजी जोइे हजी जोइे हजी जोइे ऐसे व्यक्तियों के लिए कहते हैं जो मोक्ष है तू चाहता विश्व सम विषय तर ता तरे तू मोक्ष चाहता है जनक तो विषय को तो विश्व के समान तर्ज दे अब यहाँ प्रश्न उठता है कि विषय कितने विषय अनंत हैं, लेकिन इन अनंत विषयों को जैसे आंख के विषय अनेक हैं, अनेक सुंदर पदार्थ अनेक सुंदर प्लेस अंदर अनेक सुंदर घटनाएं अनेक सुंदर कपड़े अनेक अनेक सुंदरता देखने की इन आंखों के द्वारा क्षमता है ऐसे शब्द भी अनेक हैं। रस भी अनेक है गंध भी अनेक है स्पर्श भी अनेक किस्म के होते डल्लभ के फूलों की शया पत्नी का पति का मित्र का बच्चे का ये सब स्पर्श का सुख है तो ये सब सुखों को यदि एक सूत्र में लिया जाए तो पांच ही तो विषय हुए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध यहाँ तो नाक का सुख होगा या तो आंख का सुख होगा या कान का होगा या शरीर के टच का सुख होगा फिर कोई भी इंद्रिय के द्वारा तो ये विषय तो पांच है इन विषयों को विश्वत छोड़ दे ऐसा करे महाराज विश्वत यदि विषयों को छोड़ दिया जाए तो जी कैसे सकेंगे खाना बंद कर दें देखना बंद कर दें सूंघना बंद कर दें पति पत्नी के साथ मिलना जुलना बंद कर दे तो सृष्टि का क्या होगा जय जय तो आप समझना विषय छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि तुम खाओ मत देखो मत सुंगो मत स्पर्श मत करो बच्चे को जन्म मत दो विषय का क्या क्या मतलब है जिन विषयों से तुमको सुख मिलता है अथवा जो तुम्हें अनुकूल है उनका तुम चिंतन कतई मत करो प्रारब्ध वेग से आ जाए उनका उपयोग करो उनमें तुम्हारा चित्त न जाए तुम्हारा चित्त वहीं रहे जहाँ से उसकी चेतना फूर्ती श्री राम कोई भी वस्तु आए सुख आया तो आया अनुकूल आया तो आया प्रतिकूल आया तो आया मित्र आया तो आया मित्र आया तो ठीक तो है मिलो मु के बैठो मत कम के साथ तो मा करू हूँ रोटी आई कौन तो भजन मैठो तुम कुह नहीं नहीं भोजन आये तो भोजन कर लो हंसना आया तो हंस लो रोना आया तो रो लो लेकिन उनके साथ बहुत मत ये कल तो बड़ी मजा आई थी हंस के मत मजा आई गए ओ पुरानी बात को याद करके जो चिंतन करते तो, तो तुम विषय में फंस गए एक आदमी घंटे भर में न जाने कितना कितना भूतकाल में जाता और कई बार हंस लेता और कई बार रो लेता है बचपन को याद करके लोग हंस लेते हैं कभी रो लेते हैं जवानी को याद करके सुहाग की रात को याद करके कभी तो हंसते हैं और कभी पत्नी चिड़ गई और आंख दिखाई दी उस बात को चिड़ करते हैं। एक सेठ जी ले गये भोजन करने के लिए संत बाबा को बाबा जी भोजन करने को बैठे बाबा जी भोजन कर रहे सेठ ने भी आगे लेके भोजन शुरू किया भोजन के दो चार कोड़े खाते खाते देखा कि ओ हो हो हो दाल में इतने मिर्च और चटनी में नमक नहीं सेठ आग बबूला हो गया और थाली फेंक दिया और नौकर को ऐसा धन धनाया कि महाराज बाबा जी का भोजन भी जल्दी से पूर्णावती हो गया नौकर की खबर ले ली दूसरा दिन हुआ बाबा जी को फिर बना कर गए कल तो भोजन बढ़िया नहीं था आज अच्छे तरह से बनाया होगा आप स्वीकार करो बाबा जी आये और सेठ जी भोजन करने बैठे बाबा जी भी करने बैठे बाबा जी तो शांति से भोजन कर रहे और सेठ फिर चिढ़े, नौकर को बुला के नालायक बदतमी जब इतना सुंदर चटनी बनाना तुझे आता था तो कल खराब क्यों बनाई जब इतना माप सर तू तो खीर में सककर डाल सकता था तो कल थी की क्यों कर दी? तो महाराज जब अच्छा है हो गया है तो पहले बुरा क्यों हुआ और जब बुरा हो गया तो अब बुरा क्यों हुआ पहले तो अच्छा होता था यह विषयों का चिंतन भाई मनुष्य के हाथ है जीवन है अपनी ढंग से बनाओ बनाने वाले बनाओ ऐसा नहीं की ज्यादा नमक डालते रहना ऐसा मेरा कहने का एम नहीं है लेकिन कभी कुछ हो जाए तो तुमको इन चीजों पर का इतना प्रभाव न पड़े कि तुम अपनी क्षमता खो दो मैंने सुनी है कहानी कि किसी सम्राट को वैराग्य हुआ धर्म पर चला होगा पुण्य पर चला होगा अगले जन्म का इस जन्म का कोई पुण्य रहा होगा सम्राट को वैराग्य हुआ राजपाट छोड़कर चला गया पास के राजा को पता चला ये राज पाट देखकर को चला गया है वजीर ईमानदार है खबर दे दी है और राजा घूमता घामता, शिकार का बहाना करके उसी जंगल में बगा देखा कि राजा एक छोटी सी झोपड़ी में अपना करमंडलू रखे हुए हैं थोड़ा सा आसन वासन लगाए हैं दरवाज़े में रोज से ध्यान करते प्राणायाम करते हैं, हैं प्रणमा का जाप करते है श्वास को देखते हैं, विचारों को देखते हैं थोड़ी साधना वादना करते रहे है पुरुष राजा कभी कभी आकर उनसे मिलता था एक दिन प्रार्थना की कि आप मेरे महल में चलिए भोजन करने को अब तो आप मित्र के नाते नहीं गुरु जी के नाते साधु बाबा के नाते आप मेरे महल में चलिए कहा तो आ जाऊंगा कल राजा ने अपने नौकर लगा दिए कि वो फकीर बाबा जो आए हैं वो कोई जैसे तैसे बाबा नहीं है पास के राज्य के वो महापुरुष थे राजा थे सम्राट थो बाबा जी हो वो जब आये तो मुझे खबर कर देना तो मैं उनको लेने को बाहर आ जाऊंगा महल से बाबा जी जा रहे हैं पैदल पैदल सम्राट को खबर कर दी गये सम्राट भागता भागता आया लेने को दोनों गए ऊंचे सिंहासन पर बिठाया गया अर्घ्य से पूजन किया चरण दुलाये तिलक किया आदि आदि फिर भोजन में थोड़ा समय था राजा ने वजीर को कहा कि मेरा राज वैभव मेरा धन दौलत इनको दिखा दो जरा खजाना बजाना दिखाया खजाने एक से एक बढ़िया खजाने थे अंतपुर में बड़े बड़े साधन थे सुंदर-सुंदर आकर्षक साधन थे भोग विलास भी थे जो राजा को होने चाहिए पूर्व के जो थे राजाओं के वो सब पड़ा था मौजूद मस्तल में हाथी डोल रहे थे घोड़ों की बिजु कटा रहे थे, और भी वैभव देखा पूरा राज्य का वैभव देखकर भोजन के समय आए तो राजा ने जाकर पूछा वजीरो से कि इतना वैभव देखने के बाद फकीर को कुछ हुआ क्या कुछ बोले बोले कुछ नहीं बोले न उनसे घृणा थी न उनको देखकर प्रभावित हुए ठीक है भोजन करने को बैठे तो दो थालिया रानी ले आई एक एक थाली में चार चार बाजरी के टिकट और दाल मूंग की। राजा कहता है महाराज भोग लगाइए राजा भी भोग लगाने की तैयारी कर रहा और महाराज टिक्क्टो को देखकर खूब हंसा खिलखिला सम्राट पूछता के महाराज आप हसे क्यों गुरुजी? और ये बाजरी के जो रोटे और मूंग की दाल है ये हम ऐसा ही खा पाते हैं मोटा मोटा ही खा पाते हैं पतला पतला नहीं खा पाते हैं पीछे जो जमीन है वो रानी हल्का काम करती है और मैं जोतता हूँ उसमें जो मूंग बुंग बो देते है बाजरा बाजरा बोते वही हम खा लेते हैं और इसी से हम प्रसन्न भी रहते है और राज्य की लक्ष्मी जो है धन की बिना परिश्रम का जो धन है न ये लोगों की सेवा के लिए लाया गया धन है कर है टैक्स है लोगों का खून है इस खून का यदि अपने विलास में उपयोग हो तो वो आज राजा शूद्र बनता है दूसरे जन्म में चांडाल बनता है ये हमें पता है सुराज में प्रजा दुखकारी से नृप अवश्य में व नरक अधिकारी जिसकी सत्ता में जिसके इलाके में प्रजा दुखी है वो आदमी जवाबदार है वो नरक का अधिकारी है आप विलास करते हैं प्रजा को दुखी तर छोड़ देता है तो नरक का अधिकारी तो महाराज मैं राज्य का उपभोग नहीं करता राज्य की वस्तुओं का मैं तो सेवक हूं राज्य का तो मेरे बाजरे के रोटे देखकर हंसे हैं क्षमा करना बोले मैं इस रोटों को देखकर नाराज नहीं हुआ मैं खुश हुआ हूं कि हमने तो राजपात छोड़ा और झोपड़ी में रहे तो भी विषय नहीं छूटे और कभी कभी कभी रानी साहबा याद आती है कभी वो राहुल रोहित लड़का याद आ जाता है कभी शिकार याद आ जाता है बैठते तो हैं झोंपड़े में लेकिन वो याद आ जाता है विषय और तुम विषय में हो और तुम विषयों को याद नहीं कर रहे हो कैसा बढ़िया आदमी मिले हो उस मैं खुशी में हंस रहा हूं तुम्हारे जैसे आदमी को मिलकर अब तुम साधु हो के मैं साधु हूं ये मैं अपने मन को कह रहा हूं कि ये साधु के साधु हम करें मन हंसुआ साधन के परम कार्यम एक साधु तो कभी कभी गृहस्थ वेश में कभी कभी महिलाओं के वेश में कभी कभी बाबा जी के वेश में न जाने किस किस वेश में क्या जाने किस वेश में मिल जाए भगवान दे भगवान कोई चार हाथ पैर वाला ही भगवान नहीं भगवान का अर्थ है जिसमें भाग्वे कला हो भगवान का अर्थ जो वरण पोषण करने की सत्ता देता हो गमनागम की शक्ति हो वाणी वैख्री का अधिष्ठान और नीति करने के बाद भी जो रह जाए इसका नाम है भगवान उसके लिए जिस आदमी का जीवन होता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है प्रस्ताव तो का कत जो मोक्ष है तू चाहता विष सम विषय त्वज तामा संतोषा दिनेरा ते आरजो क्षमा संतोषम इस प्रकार की सुधा को दिन पी तुम्हारे जीवन में मौत का भय है तो आत्मा की निर्भयता को विचारो आत्मा की अमरता को विचारो पदार्थों की इच्छा है तो विवेक से करो कि बहुत पसारा मत कर कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश तुम्हारे अंदर में क्रोध है तो क्षमा का अमृत पियो क्रोध आता है आवेश आता है तो सब कुछ ले जाता है संसार जलती आग है इस आग से झट भाग कर संसार का मतलब क्या आज जो सरकता जाए उसका नाम है संसार जो शुरू होता जाए अब जो सरकता जाए उसमें यदि तुम चिपकोगे तो तुम क्या होगे जो बहरा है नदी की धारा तीव्र बह रही है अब उसमें यदि तुम चिपक गए उस पानी में तो धकेले जाओगे ऐसे जो श्रेय होने वाली चीजें हैं उनमें यदि तुम्हारी चित्रवृत्ति चिपक गई उनमें यदि तुम्हारी आसक्ति हो गई उसमें यदि तुम्हारा अटेजमेंट हो गया तो तुम वहीं चले जाओगे आदमी जन्मदिन मनाते हैं कि मैं एक साल का हो गया आज दो साल का या ये पांच साल का उपाय और मेरा अट्ठारह साल हो गया अठारह वर्ष में थे दिन दिन दिन छीज रहा है अठारह साल अठार अठार उसमें उसका तुम बड़ा नहीं हो गया अट्ठारह साल आयुष्य में कम हो गया तू तो मौत के तरफ नजीक हुआ पचास वर्ष का हो गया कि बहुत नजीक हो गया तुम पचास वर्ष हो तो जो दूध में बाल सफेद नहीं किए नहीं, नहीं लेकिन मौत के तरफ बाल सफेद किए लाला तुमसे तो